मंगल श्री चैतन्य चरताम्रत श्री हरदास ठाकुर की महिमा का गायन चांदपुर में श्री हरदास ठाकुर को एक बार श्री गोवर्धन और हिंड गर्भ हिरण्य इन दोनों ने श्री बलराम आचार्य उनके माध्यम से आदर देकर के अपने घर में बुलाया श्री हरदास ठाकुर जिस समय ये वर्णन कर रही थी के नामाभास का फल है पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति नाम का मोक्ष फल वह कृष्ण सेवा कृष्ण प्रेम इनको प्रदान करना है इस बात को सुनकर के श्री गोवर्धन हिरे इनके एक कारिंदा था गोपाल चक्रवर्ती उसने श्री हरदास ठाकुर उनका अपमान किया और ये उनसे भिड़ गया कि तुम कह रहे हो के नाम के आभास मात्र से मुक्ति हो जाए जन्म जन्म तक प्रयास करने पर तब जाकर के कहीं माया का आवरण दूर होता है जब माया का आवरण दूर होता है माने अपवाद न्याय को स्वीकार किया जाता है तो अपवाद न्याय होने पर तब शुद्ध आत्मा के स्वरूप का जीव को दर्शन होता है था जीव अध्यास में ही पड़ा हुआ है माने माया की दो वृत्तियां एक है आवरण, एक है विक्षेप। आवरण का तात्पर्य है जीव के सचित आनंद रूप को ढांक लेना और विक्षेप का तात्पर्य है मैं देह हूं मैं मन हूं यह भ्रम पैदा कर देना जैसे जादूगर मजमा इकट्ठा करके सड़क के ऊपर कहता है अपने हाथ से एक लोहे का कड़ा उतार करके कि देखो जी ये क्या है सब लोग कहते हैं कि ये लोहे का कड़ा है फिर वो कोई मंत्र पढ़ बोलता है और आकाश में उछालता है और उसका लोहे का कड़ा ही उसकी हथेली के ऊपर मांस से हुए एक सोने की सिक्का बन करके मोहर बन करके उसके हथेली के ऊपर टिक जाता है तो जादूगर ने दो काम किए एक काम किया आवरण और दूसरा काम किया विक्षेप आवरण कहते हैं उसने लोहे के सिक्के के लोहे के कड़े के रूप को छपाया और विक्षेप का तात्पर्य है कि लोहे के कड़े में ही उसने सोने के सिक्के की भ्रांति कर दी इसी प्रकार माया दो काम करती है आवरण शक्ति के द्वारा माया जीव के सच्चित आनंद स्वरूप को छिपाती है और विक्षेप के द्वारा जीव को यह भ्रम पैदा कर देती है कि मैं शरीर हूं ये देहाध्यास अध्यास माने भ्रम मैं देह हूं या भ्रम या मन अध्यास मैं मन हूं या भ्रम माया उत्पन्न कर देती है इसी प्रकार जब कोई ये कहेगा कि नहीं तू दे नहीं है तू मन नहीं है तू तो सचित आनंद आत्मा है जैसे कोई ये बताएगा तब जाकर के उसका भ्रम दूर होगा जैसे ये कोई ये कहे कि अजी नायम सर्प रजुम ये सर्प नहीं है ये रस्सी है रस्सी के ऊपर पैर पा भ्रम हो गया कि ये सर्प है यदि कोई कहेगा कि रस्सी नहीं है रस्सी है सर्प नहीं है तो सुनने से जैसे भ्रम की निवृत्ति होगी ऐसे ही दीपक लाने पर सुनने पर जैसे भ्रम की निवृत्ति होगी ऐसे ही जहां भ्रम की निवृत्ति होती है उसको वेदांत में कहा गया अपवाद तो अध्यास और अपवाद अध्यास के द्वारा भ्रम की प्राप्ति होती है अपवाद के द्वारा जो भ्रम हुआ है उसको दूर होना उसको कहते हैं अपवाद तो अपवाद को प्राप्त करने में कितना समय लगता है और तुम कह रहे हो कि नामा भाष से मोक्ष हो जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है श्री हरिदास ठाकुर बोले बोल भैया मैं सच कह रहा ना हूं नामा भाष से वास्तव में मुक्ति हो जाती है अजामिल प्रमाण है ने बेटे का नाम लिया नामाभास लिया था परंतु तो नामाभास के द्वारा उसकी कालपाश कट गई वो हरे की कर नहीं करती है बोल भाई ये अग्नि का स्वभाव है। कभी दावानल की तरह अग्नि जो सामने आएगा उसको जला देगी कभी यज्ञ की अग्नि की तरह से जितना हवन किया जाएगा उसको जलाएगी ऐसे ही भगवन नाम कभी तो जीव के ऊपर तुरंत प्रभाव दिखाते हैं कभी प्रभाव तो होता है पंत तो दिखता नहीं है ऐसा भी हो सकता है इसलिए पंत तो नाम लेने मात्र से ही नाम के आवास मात्र से ही जीव के पापों की निवृत्ति हो जाती है अजामिल के सारे पाप दूर हो गए और अजामिल के अध्यास के भी अजामिल जो है उनको मैं दे हूं इस अभिमान की भी निमृत हो गई वो तो फिर संघ में क्यों नहीं ले गए विष्णुदूत अजामिल को साथ में ले जाना चाहिए था वो साथ में नहीं ले गए इसका कारण यह है कि श्री विष्णु अजामिल को भजनानंद की प्राप्ति कराना चाहते हैं अजामिल ने जिस समय नाम लिया उस समय साधन अवस्था में भी अजामिल को परम परम सुख की प्राप्ति हुई साधन भक्ति के साधन में भी सुख है और उसके फल में भी सुख है जबकि ज्ञान और कर्म इनके साधन तो कष्टपूर्ण पूर्ण है फल जब मिलेगा तब सुख मिलेगा स्वर्ग मिलेगा तब सुख मिलेगा यज्ञ के द्वारा कर्म के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जब मोक्ष होगा तब दुख की निवृत्ति होगी परंतु भक्ति में साधन अवस्था में भी सुख की प्राप्ति हो जाती है तो भक्ति की स्थिति यह है कि तुष्टि पुष्टिक क्षुद उपायुघासन अनुघासन माने प्रत्येक कौर के साथ में तुष्टि पुष्टिक क्षुधानुभूति ये तीनों भक्ति साधन अवस्था में भी कर देते हैं जैसे जो व्यक्ति भूख के मारे परेशान है और झुझला रहा है पंत भोजन की थाली सामने आई उसके मन में संतोष हो जाता है प्रत्येक कौर खाने के साथ में जैसे शरीर में कल आती हुई चली जाती है दम दमसी आती हुई चली जाती नहीं तो हाथ पान नहीं चल रहे थे हाथ के बर्तन गिर रहे थे भूख के मारे परेशान था प्रत्येक कौर के साथ में शरीर में दम आ गई और भूख की निवृत्ति प्रत्येक क्षण के साथ में हो जाती है प्रत्येक कौर के साथ में इसी प्रकार श्री भगवत भजन के द्वारा प्रत्येक कौर में भूख की नृत्य हो जाती है मन विषयों से नृत्य हो जाती है शरीर में संतोष की प्राप्ति मन में संतोष की प्राप्ति होती है क्योंकि आस्वाद आने लगता है और पुष्टि भजन भी पुष्ट होता हुआ चला जाता है तो भजन की भक्त मार्ग की एक विशेषता है कि भक्त मार्ग में साधन अवस्था में ही फल की प्राप्ति के कुछ कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं इसलिए अजामिल को भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए श्री विष्णु दूत अपने साथ में नहीं ले गए दूसरे लोगों को भी कहीं अजामिल के माध्यम से नाम में प्रवृत्त कराना था इसलिए अजामिल को साथ में नहीं ले गए श्री अजामिल जिस समय विराजमान हुए हैं उस समय नाम का आवास लेने पर उनके पाप भी दूर हो गए उनको मोक्ष प्राप्त करना भी सुनिश्चित हो गया परंतु तो अभी कुछ देर लगेगी जब भजन करेंगे और ठाकुर की कृपा एक साथ मिलेगी तब उसका फल उनको साक्षात अनुभव होगा जैसे जन्म लेने के कारण ही कोई बालक ब्राह्मण वंश में उसने जन्म लिया है तो जन्म लेने के कारण ही वो ब्राह्मण तो कह पंत यज्ञ करने का अधिकार उसे किंचित विलंब से प्राप्त होगा जब उसका यज्ञों संस्कार हो जाएगा तब उसे यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होगा पंत वो ब्राह्मण तो है ऐसे मोक्ष तो उसको मिल गया पंत मोक्ष का अभी आस्वाद नहीं इतना सा केवल मात्र समझना चाहिए तो श्री अजामिल को मोक्ष भी तुरंत मिल गया था उनके प्रार्ध कर्मों की निवृत्ति भी हो गई थी परंतु प्रार्थ कर्म का आभास मात्र बना रहा क्योंकि यदि प्रार्थ कर्म की निवृत्ति हो जाएगी तो शरीर तुरंत गिर जाना चाहिए परंतु नाम ग्रहण करने पर भी शरीर नहीं गिरता है इसका मतलब है प्रार्ध निवृत्त हो गए हैं परंतु प्रार्थ का आभास बना रहता है इसलिए साधक का शरीर बना रहता है जब श्री हरदास ठाकुर ने उस गोपाल चक्रवर्ती के सामने ये सिद्धांत स्थापित किया और कहा कि भक्ति के द्वारा मोक्ष हो जाता है यही समझना चाहिए हो गया कि वो सामने दिख नहीं रहा है कुछ विलंब हो रहा है जैसे ब्राह्मण भविष्य में जन्म लेने पर बालक तो जन्म से ही ब्राह्मण कहलाएगा परंतु यज्ञ करने का उसको अभी अधिकार नहीं मिला है केवल इतनी सी बात है इसी तरह से मोक्ष उसको आस्वाद में प्राप्त नहीं हो रहा है परंतु तो संसार से निवृत्ति की प्राप्ति उसको जो भ्रम था उस भ्रम के अपवाद की प्राप्ति होकर के स्वस्वरूप की प्राप्ति उसको सुनिश्चित है कुछ देर के बाद में मिलेगी हरदास बोले वाह तुमने तो मुक्ति को बिल्कुल ऐसा चना मुरमुरा बना लिया घास बना लिया कि मुक्ति तो ऐसे ही मिल जाएगी यदि मुक्ति नहीं हुई ना नामाज से तो मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा श्री ठाकुर भी तैश में आ गए बोले हां मेरी नाक काट लेना मैं सच कह रहा हूं कि नाम के द्वारा मुक्ति हो जाती है उस समय सब सबने मारपीट करके और भाष करने वाले उस कालिंदा को गोपाल चक्रवर्ती को भगा दिया और गोवर्धन इन दोनों ने भगा दिया है उसे कि जा हरदास ठाकुर से बात करने के लिए चला है और उनको चुनौती दे रहा है खबरदार हमारे यहां पर कभी आना मत वो भी तैश में आकर के निकल गया और तीसरे दिन ही उसके शरीर में गलत कुछ हो गया और उसकी नाक जो ऊंची थी हरदास ठाकुर बोले हाँ मुक्ति नहीं मिले तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा तो हरलास ठाकुर की नाक तो कटी नहीं वो तो और ऊंची हुई और उस गोपाल चक्रवर्ती के शरीर में हो गया। और उसकी नाक गल करके गिर गई। ऐसे सुंदर उसके उसके शरीर और उसके हाथ उंगलियों के कर सफेद पड़ गए जैसे कोई चंपे की कली हो ऐसे उसके शरीर सफेद पड़ गया है उसके शरीर में क्षेत्र कुष्ठ उसकी प्राप्ति हो गई सब उसको भगा रहे हैं और अंत में वो कहीं दूर जाकर के वहां गांव के किनारे कहीं रह रहा है तो चांदपुर जो गांव है श्री हरदास श्री ठाकुर का हिरण्य और गोवर्धन का उस गांव के चांदपुर गांव के किनारे अलग गुफा बना करके वो रह गया है तो कल के प्रसंग में नूपन कर आई थी गंगा तीरे गोफा कौरे निर्जन तारे दिल भागवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाई श्री बलराम आचार्य की आज्ञा लेकर के श्री हरदास ठाकुर आप तो चले आए शांतिपुर में और हरिदास ठाकुर का बहुत बड़ा सत्कार किया है श्री हरिदास ठाकुर उनने गंगा जी के किनारे एक गुफा बनाई और वहां पर रहे और रहकर के श्रीमद् भागवत गीता इनके अर्थ को निरंतर निरंतर ये सुनते हैं आचार्य के घर में नित्य भिक्षा निर्वहन करने के लिए जाएं। और श्री हरदास ठाकुर और श्री अद्वैताचार्य ये मिलकर के कृष्ण कथा का अच्छी तरह से आस्वादन करें अब दो सौ पांचवी प्यार उससे प्रारंभ कर रहे हैं हरदास कहे गोसाइन करो निवेदन मोरे प्रत्यह अन्न देह कौन प्रयोजन एक दिन श्री हरिदास श्री अद्वैताचार्य से बोले बोले हे अद्वैताचार्य जी आपसे एक बात में पूछ रहा हूं तुम रोज के रोज मुझे भिक्षा देते हो मुझे भोजन कराते हो इसका क्या प्रयोजन है इस गांव में अनेक अनेक महा महा कुलीन समाज श्रेष्ठ ब्राह्मण है उच्च वर्ण में उत्पन्न हुए उच्च गोत्र के ब्राह्मण हैं जो पंक्ति पावन हो करके विराजमान ब्राह्मण दो प्रकार के कहे गए एक ब्राह्मण है पंक्ति दूषण एक है पंक्ति पावन पंत पावन वे ब्राह्मण है जिनको एक पंक्ति में बैठ करके जिनके साथ में भोजन किया जा सके और उनके बैठने से अन्य लोगों की भी कीर्ति बढ़े वे पंथ पावन ब्राह्मण कहलाते है। दूसरे हैं दूसरे वे हैं कि जिनको पास में बैठा करके भोजन करने में भी संकोच हो दूषण हैं अर्थात उनका चरित्र ब्राह्मण के अनुकूल नहीं है तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं यहां पर अनेक अनेक कुलीन पंक्त पावन ब्राह्मण विराजमान हैं उनको तो तुम आदर दे नहीं रहे हो और मुझ नीच का मैं यवन हूं मुझ नीच का आदर करके तुम तुमको भय नहीं आता है मेरा आदर करने में संकोच नहीं लग रहा है क्या मुझे ऐसा आदर क्यों प्रदान कर रहे हो अलौकिक आचार कहिते बसो बासो तोमार सही कृपा करीबे या ते मोर रक्षा होए ऐसे हो समय कह रहे हैं कि आहा आपका आचरण अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है अलौकिक आचार तोमार कही बासु बासुभ हो उसका कहने में भी मुझे भाई लगता है कि मैं ठीक ठीक उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा सही कृपा करूंगे याते तो मोर रक्षा हो इसलिए मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी रक्षा हो ऐसे जिसे मैं कहा आचार्य कहें तुम ना करियो भय श्री अद्वित उस समय श्री हरिदास ठाकुर से बोले कि नहीं नहीं आपको कोई भय भी होने की जरूरत नहीं है सही आचार्य यही शास्त्र मत है मैं आपको आप भोजन करा करके आपका आदर करके वो ही कह रहा हूं जिससे जो शास्त्र कहते हैं शास कहते हैं कि किसी ब्राह्मण की भी अपेक्षा किसी जो वैष्णव है उसके उसकी बड़ी भारी महिमा है और वैष्णव को भोजन कराने से जो भगवत कृपा की प्राप्ति होती है उतनी कृपा की प्राप्ति ब्राह्मण को भोजन कराने से भी नहीं होती है ब्राह्मणों की भी अपेक्षा वैष्णव उनकी सेवा करने की मेहमा ज्यादा है हाँ कोट तुम ही खाई लेट ब्राह्मण भोजन हे हरदास तुम भोजन कर लेते हो मेरे घर में आकर के तो मुझे लगता है कि मैंने करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करा दिया है ए बल श्राद्ध पात्र कौरा भोजन ऐसा कहकर के, के उस दिन श्री हरदास श्री अद्वितचार्य उनके पिता का श्राद्ध था और चटके ऊपर जो सामग्री परोसी गई थी उस चटकी सामग्री जो कि ब्राह्मणों को निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराई जाती है श्री हरिदास ठाकुर ने वो पूरी की पूरी भोजन सामग्री उस चट को उठा करके उसकी भोजन सामग्री को श्री हरिदास ठाकुर को प्रदान कर दिया बोले हरिदास ठाकुर की जय वहां पर भोजन करने के लिए दूसरे जो ब्राह्मण आए थे वे सब उठ गए बोले ए तुमने हरदास को चटकी सामग्री दे दी जो कि ब्राह्मण निमंत्रण ब्राह्मण को जिसका पाद्य पाद आचमन दिया गया है उसका उसको जो दी जाती है उस सामग्री को तुमने दे दिया हरदास को ठाकुर हरिदास को ये उचित नहीं है उचित नहीं है जगत निस्तारला कर चिंतन अविष्णव जगत के छे होचन श्री महाप्रभु उनका स्वरूप यह है महाप्रभु के परकर का स्वरूप यह है कि जगत के निस्तार करने के लिए श्रीमान महाप्रभु विचार करते हैं और महाप्रभु के परकर भी जगत का विस्तार करने के लिए विचार करते हैं श्री हरदास ठाकुर और श्री अद्वैताचार्य दोनों भोजन करके वहां बैठे ब्राह्मण रूठते हैं तो रूठ जाओ हमने तो हरदास ठाकुर को भोजन करा दिया हमारा श्राद्ध पूर्ण होगी तो इतना आदर की श्राद्ध के चटके पात्र को श्राद्ध पात्र को श्री हरदास ठाकुर को भोजन करा दिया और श्री हरदास ठाकुर इस प्रकार ब्राह्मणों से भी बढ़ करके विराजमान हैं। जगत निस्तार लाग करें चिंतन भोजन करने के बाद में कुछ देर सत्संग करने के लिए बैठे और श्री हरदास ठाकुर और श्री अद्विताचार्य ये दोनों विचार कर रहे हैं कि जगत का कल्याण कैसे हो अवैषव जगत के मोचन ये जगत अवैषव है इस अवैष्णव जगत का भी कैसे मोचन हो कैसे इसको मुक्ति की प्राप्ति हो जो वैष्णव है उनका तो मोक्ष हो जाएगा उसमें तो कोई बात नहीं है पंत सभी तो वैष्णव नहीं है सभी की चेष्टाएं भी कृष्णार्थ नहीं है तो अवैष्णव जगत का कैसे मोचन हो बोलू उनके मोचन करने का उनको मुक्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि श्री हरिनाम उनके कांग में पड़े और श्री हरदास ठाकुर स्वयं भी हरिनाम संकीर्तन करते हुए जगत को का कल्याण कर रहे हैं क्योंकि जो सुनेगा उसका मोक्ष हो जाएगा जगत का कल्याण करने के लिए कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करे श्री आचार्य ने अद्वित आचार्य ने मैं कृष्ण का अवतार करा के मानूंगा ऐसा मन में संकल्प लेकर के ऐसा मन में आग्रह लेकर के इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अद्वित आचार्य मेरा नाम अद्वित आचार्य नहीं यदि मैं कृष्ण का कृष्ण का आविर्भाव नहीं कर दू सारे ब्राह्मण कह रहे हैं बोले अरे कृष्ण का कहा आविर्भाव होगा कल में कृष्ण का आविर्भाव नहीं है श्री अद्वितचार्य कह रहे हैं बोले ना मेरा नाम अद्विताचार्य नहीं यदि कृष्ण का ही कलयुग में भी मैं अवतार नहीं करा दूं सब कह रहे हैं शास्त्रों में कहा गया भगवान त्रियुग हैं सतयुग त्रेता द्वापर इनमें अवतार धारण करते हैं कलयुग में नहीं है त्रियुग हैं बोले नहीं मेरा नाम आचार्य तब होगा जबकि मैं कलयुग में भी अवतार धारण करा दूंगा तो कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करें। कृष्ण का अवतार करने के लिए श्री अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा की और जल तुलसी दिया पूजा कौरित लागत श्री गंगा जल और तुलसी दल इनको समर्पित करके श्री कृष्ण पूजन कर रहे हैं नारायण पूजन कर रहे हैं और बीच बीच में हंकार करते हैं तुलसी का अर्थ है कि तुलम जो अतुल है उसको भी कहीं पराजित कर दे उसका नाम है तुलसी जो अतुलनी है जिसको तोला नहीं जा सकता है उसको तोलना हो तो तुलसी से तोला जा सकता है किसी दूसरे से नहीं तोला जा सकता है पुराणों में वो चरित्र प्रसिद्ध है कि कभी सत्यभामा जी कृष्ण के बुखार आ गया कृष्ण को रोग हो गया है जर हो गया है जर की निवृत्ति करने के लिए कहा कि इनका तो लादान करा दो तो कृष्ण को तोड़ने के लिए पड़ना में बैठाया तलाजू के में बोले हाँ तो कौन सी बड़ी बात है द्वारका में कोई सोने की कमी है क्या धन की कमी है क्या तो सारा सोना ला करके दूसरे पड़ने में रखा परंतु तो कृष्ण वाला पड़ला जरा सा हिला भी नहीं चिंतित हो गई और तो और क्या अपने पहने हुए जितने भी आभूषण उनको सत्य जी ने कहीं रख दिया पल्ला के ऊपर पर तो फिर भी कृष्ण का पल्ला हिला भी नहीं जब नारद जी ने कहा कि इन अतुन्नी को तोड़ना है तो तुलसी दल से तोला जा सकता है किसी दूसरे से नहीं तोला जा सकता है जैसे ही सारा धन हटा करके एक तुलसी दल रखा श्री कृष्ण का पल्ला ऊपर चढ़ गया तुलसी जी भारी होकर के तुलसी वाला पल्ला नीचे आ गया है तो इसीलिए जल और तुलसी दे करके ये पूजन कर रहे श्री आचार्य अद्वीताचारी श्री कृष्ण का आविर्भाव करने ये महाप्रभु के आविर्भाव के पहले की लीला है तो जल तुलसी दिया पूजा कवित लागत जल तुलसी देकर के पूजा कर रहे हैं हरदास करे गुफाएं नाम संकीर्तन बोल जगत का उद्धार कैसे होगा बोले महाप्रभु का आगमन होने पर जगत का उद्धार कैसे होगा बोल नाम का आश्रय ग्रहण करने पर बोलो जगत मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय सो गुफा में शांतिपुर के बाहर गंगा जी के किनारे कहीं गुफा में बैठ करके श्री हरदास ठाकुर संकीर्तन कर रहे हैं कृष्ण अवतीर्ण होता उनके हृदय में केवल एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण किसी तरह से अवतार धारण करें मैं कलयुग में भी कृष्ण का अवतार करा दूंगा दो जनार भक्त चैतन्य कैल अवतार इन दोनों जनों की भक्ति से श्री अद्विताचार्य और श्री हरदास ठाकुर इन दोनों की भक्ति के कारण श्री चैतन्य ने अवतार धारण किया और नाम प्रचार करके जगत का उद्धार किया ऐसे श्री हरदास ठाकुर के अलौकिक चरित्र हैं इनको जो सुनता है उसके हृदय में अपूर्व चमत्कार की प्राप्ति होती है तर्क ना कर तर्क गोचर तार रीच तर्क गोचर तार रीत विश्वास करिया या करिया प्रतीत खबरदार भगवान शक्ति में तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि अचिंतल ये भाव नतांश तर्क जो अचिंत्य भाव हैं उनको तर्क के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए योजित में विधलिंग का जो प्रयोग किया गया उसमें कोई ननु नच नहीं कर सकता है कोई तर्क नहीं कर सकता है जैसे शास्त्र में कहा गया कि अब कह दिया सो कह दिया पर स्त्री न अभिगछे गैसे नहीं करें ये ननु न च नहीं चलेगी जो कह दिया वो कह दिया ऐसे ही यहां पर भी उसी तरह से बिलिंग का प्रयोग किया गया है कि खबरदार कोई भी किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का ननो करने की किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है भगवत आज्ञा को शास्त्र जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे अचिंत का अर्थ यही है कि भगवान तर्क से अगोचर हैं और तर्क से अगोचर होकर के उनका स्वरूप शास्त्र में जैसा बताया है वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए अचिंत का कई अर्थ हो सकते हैं अचिंत का एक अर्थ है कि जहां विरुद्ध धर्माश्रय है परंतु इस विरुद्ध धर्माश्रय जगत में भी कई जगह दिख जाता है तर्क से अब जगत में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसा क्यों होता है इसका कारण नहीं है अभी तक पता नहीं है कुछ कुछ वस्तुओं के कारण को इसलिए तर्क के अचिंत्य होने के कारण उसको अचिंत नहीं कहा जाएगा तर्क से परे होने के कारण विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण ही उसको अचिंत नहीं कहा जाएगा उसमें आविर्भाव तुरुभाव की शक्ति है इसीलिए उसको अचिंत नहीं कहा जाएगा कि कोई चीज कभी प्रकट हो गई कभी नहीं हो रही है तो आविर्भाव तुरु भाव या कहीं जो वस्तु है वो अविकृत परिणाम के रूप में प्रकट हो रही है ऐसा भी नहीं माना जा सकता है अचिंत के सामान्यतः चार अर्थ हुए एक अर्थ हुआ तर्क अगोचर परंतु ये बात नहीं मानी जाएगी बहुत सारी चीज हैं जो तर्क से परे हैं और तर्क के द्वारा उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है बहुत सारी चीज हैं जिनमें वृद्ध धर्माश्रयता है जगत में भी दिखती है वृद्ध धर्माश्रयता जैसे सं्यपात दशा उसको दूर करने की जो औषधीय है उसमें विरुद्ध धर्म विराजमान कफ पित्तो बात ये विरुद्ध प्रकृति वाले हैं परंतु विरुद्ध बात प्रकृति वाले होने पर एक चूर्ण चूर्ण एक टैबलेट लेने से कफ पित्त बात एक ही गोली तीनों का समाधान कर देगी विरुद्ध वस्तुओं का समाधान कर देगी तो विरुद्ध धर्माश्रयता जगत में भी दिखती है तर्क आगोचरता जगत में भी दिखती है कई बार जो अचिंत शक्ति है अब सूर्य के निकलने पर सूर्य कांत मणि जलने लग जाए चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि में से पानी बहने लग जाए वो पिघलने लग जाए अब ये इसमें कारण क्या है नहीं बताया जा सकता है तो अचिंतता जगत में भी दिखती है कई बार जो कार्य कारण संबंध है जगत में उनको भी काटा जा सकता है जैसे मन मंत्र औषधि के प्रभाव से अद्भुत वस्तुएं प्रकट की जा सकती हैं। तो अचिंतता का यह अर्थ तो अचिंतता का यह अर्थ भी ग्राम जा जगत में भी अचिंतता आ जाएगी और जगत को भी पूरी तरह से अचिंत कह दिया जाएगा मणिमंत्र औषधि के प्रभाव से अनेक अनेक बार जो वस्तुओं का प्रभाव है उसको रोका जा सकता है बहुत सारे लोग अग्नि में हो करके निकल जाएंगे अग्नि उनको नहीं जलाएगी कोई जल के ऊपर चल करके चला जाएगा पैदल और उसकी खड़ाव पादुका का भीगेगी भी नहीं जल के ऊपर होकर निकल जाए ऐसा तो जादू देखने में आता है मणिमंत्र औषधी इनके प्रभाव से जो प्रकृति के तत्व हैं उनको कहीं खंडित किया जा सकता है तो तर्कता विरुद्ध धर्माश्रयता इसी तरह से बहुत सारी चीज हैं जिनमें के अपने स्वरूप को वे समाप्त नहीं करती हैं और दूसरी वस्तु को प्रकट कर देती हैं जैसे कल्प चिंतामणि स्वयं विकृत नहीं होती है और कोई भी चीज है उसको उत्पन्न कर देंगे तो में कोई अंतर नहीं आया चिंतामणि में कोई अंतर नहीं आया और नई वस्तु को वो उत्पादित कर देती है तो इसका नाम अचिंत परंतु यह भी जगत में भी देखने में आता है कि अचिंत वहां पर भी प्राप्त है परंतु जगत की अचिंतता हमारी समझ में नहीं आ रही है इसलिए घबरा करके हम उसको अचिंत कह रहे आविर्भाव तो कभी किसी वस्तु में आविर्भाव होता है कभी नहीं होता है क्यों ऐसा होता है बोलो इसका अचिंत कारण है इसके कारण को नहीं बताया जा सकता है इसलिए अचिंतता के ये चारों पांचों अर्थ नहीं हैं कि तर्कात होने से कोई वस्तु अचिंत होती है या विरुद्ध धर्माश्रय होने से कोई वस्तु अचिंत होती है या किसी में आविर्भाव तुरोभाव होने से कोई वस्तु अचिंत कहलाती है या अविकृत परिणाम के द्वारा स्वयं में परिणाम न होने पर कोई वस्तु अचिंत कहलाएगी ये सब एक अंश में अचिंतता को दिखाने वाले हैं और इनका कोई समाधान नहीं मिलता है इसलिए घबरा करके यदि कह दिया जाए तो ये अचिंत है तो ये तो भाई तुम्हारी बुद्धि की असफलता है कि घबरा करके किसी चीज को अचिंत कह रहे हो इसलिए अचिंत का वास्तविक अर्थ क्या है बोले अचिंत का निर्विवाद अर्थ होगा ये कि शास्त्र ने जीव जगत ईश्वर इनके जो स्वरूप वर्णन किए उनको उसी रूप में ग्रहण करो तुम्हारी बुद्धि से काम नहीं चलेगा शास्त्र जैसा बता रहा है उसके अनुसार किसी वस्तु को स्वीकार करना यह है अचिंत्यता तो अचिंत्यता का अर्थ हुआ शास्त्रिक वेद्यता यह है निर्मल परिभाषा बात बाकी की जितनी भी परिभाषा है वे कहीं ना कहीं टर्म और कंडीशन से जुड़ी हुई है निर्मल जो परिभाषा है अचिंत्यता की वो अचिंतता की परिभाषा है शास्त्री की विद्यता जिस वस्तु का शास्त्र ने जैसा वर्णन किया उस दृष्टि से उसको स्वीकार करो अपनी दृष्टि से स्वीकार मत करो तो श्री महाप्रभु उनको तर्क न कर ही तर्क अगोचर तार रीत तर्क मत करना भगवान की रीति तर्क अगोचर होकर के ही विराजमान है इसलिए ब्रह्मसूत्रों में कहा गया तर्क प्रतिष्ठाना तर्क की वहां प्रतिष्ठा नहीं है शास्त्र जैसा कह रहा है वैसा ही मान तर्क वहां पर नहीं चलेगा क्योंकि हमने एक तर्क दिया कोई बलवान व्यक्ति आएगा दूसरा तर्क देगा और पहले तर्कों को काट देगा इसलिए जितने भी तर्क के द्वारा स्थापित किए गए जो सिद्धांत हैं वे कभी भी परम सिद्धांत नहीं होते हैं जबकि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, वे परम होते हैं इसलिए अचिंत्यता की वास्तविक परिभाषा वह शास्त्रीय शास्त्र के द्वारा ही जो गुण हैं, यही अचिंत का सीधा सीधा अर्थ है जहां अचिंत भेदा भेद कह रहे हैं वहां पर भी अचिंत का मतलब है शास्त्र के अनुसार जैसा वर्णन किया गया है वैसा है बोले भेद अभेद दोनों कैसे हो जाएंगे या तो भेद कहो या अभेद कहो या तो यह कहो दिन है या कहो रात्रि है रात्रि दोनों कैसे हो जाएंगे संबंध नहीं है बोले भाई जहां भी निषेध किया जा रहा है वो निषेध कभी भी पूर्ण नहीं होता है निषेध का एक स्वभाव है कि निषेध सावधि होता है जैसे कई बार सुनकर संगीत गाया जा रहा है अब संगीत का उतना जानकार मैं हूं नहीं मैं अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से कह रहा हैं अरे क्या गा रहे हैं कुछ आगे गाएंगे क्या इनकी कविता वविता तुम्हें तो समझ में आती नहीं है ये आ करके गा रहे हैं इसमें कोई शब्द तो समझ में आ नहीं रहा है इनके गाने का क्या अर्थ है तो बगल वाले व्यक्ति कहता है चोपरा तुम कुछ नहीं जानते तत्वता जब वो ये कह रहा है कुछ नहीं जानते हो तो वो मेरी बुद्धि का निषेध नहीं कर रहा है वो मेरी बुद्धि के एक अंश का निषेध कर रहा है कि संगीत के विषय में तुम्हारे तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम में बुद्धि नहीं है ये बात नहीं कही जा रही है ये कही जा रही है कि संगीत के क्षेत्र में तुम्हारी बुद्धि नहीं संगीत के क्षेत्र में तुम कुछ नहीं जानते हो तो अज्ञता का वर्णन नहीं कर रहा है बल्कि संगीत के क्षेत्र में जो अज्ञता है उसका वर्णन किया जा रहा है इसी प्रकार जहां शास्त्र किसी चीज का निषेध करते हैं वहां वस्तु का निषेध नहीं करते हैं एक सीमा में उसका निषेध करते हैं कि वह प्राकृत नहीं है तो निषेध सर्वदा सावधि होता है अवधि से युक्त तो होता है बुंदरवधि नहीं होता निषेध इसलिए जहां यह कहा जाता है कि भेद और अभेद दोनों हैं तो यदि अभेद का निषेध किया जा रहा है तो भेद को स्वीकार किया जा रहा है भेद को का निषेध किया जा रहा है वो भी एक सीमा में भेद का निषेध किया जा रहा है अभेद को भी स्वीकार किया जा रहा है तो निषेध चाहे अभेद का हो चाहे भेद का हो एक सीमा में ही उनका निषेध किया जा रहा है इसलिए वस्तु को फिर कैसे पहचाना जाएगा वो पहचानने का तरीका है शास्त्र ने जैसा कहा उस तरह से उसको पहचान तो अचिंत्य वेदावेद का तात्पर्य है शास्त्र के अनुसार ही कोई वस्तु को समझो जहां द्वैत का निषेध किया जा रहा है वह भी सावधि है वो एक सीमा में है संपूर्ण रूप से निषेध नहीं है जैसे तुम कुछ नहीं जानते हो का मतलब बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है बुद्धि तो तुम में है परंतु इस विषय में तुम्हारा प्रवेश नहीं एक, सी, एक सीमा में उस उसका निषेध किया जा रहा है संपूर्ण रूप में निषेध नहीं है तो यहां पर भी यही कह रहे हैं तर्क ना कर ही तर्क गोचर तार रीत तर्क करने की जरूरत नहीं है भगवान के स्वरूप का वर्णन तर्क से अगोचर होकर के ही विराजमान है और शास्त्र में जैसा वर्णन किया है वैसा ही तुमको स्वीकार कर लेना चाहिए शास्त्र जिस रूप में उसका वर्णन कर रहा है उस रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक सीमा में वो भेद है एक सीमा में वो अवेद है अवेद होते हुए भी भेद भेद होते हुए भी अवेद हो सकता है तो वहां आंशिक रूप में निषेध किया गया है संपूर्ण रूप में निषेध नहीं किया गया है एक दिन हरिदास गुफाते बसिया नाम संकीर्तन करे उच्च कोरिया एक दिन हरदास गुफा में बैठे हैं और उच्च स्वर में नाम संकीर्तन कर रहे हैं परम उच्च स्वर में हरदास ठाकुर नाम संकीर्तन कर रहे हैं ज्योत्नावती रात्रि दस दिशा सुन्नर मल उस समय चादनी फैली हुई है दसों दिशाओं में गंगा लहरी ज्योत्ना करे जलमल गंगा में लहर उठती है तो उनके ऊपर जब किरण पड़ती है चंद्रमा की तो गंगा की लहरें झलमल करती हुई प्रतीत होती हैं द्वारे तुलसी ऊपर शोभा देखी लोके लोग अंतर दरवाजे के ऊपर श्री तुलसी जी है लिपा हुआ तुलसी जी का थामला है और लिपे हुए तुलसी थाप थामले के ऊपर श्री तुलसी जी विराजमान थामा के ऊपर तुलसी जी विराजमान गुफा की शोभा देख करके मन अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहा है इसी समय हेम काले एक नारी आंगन में आई एक स्त्री हरदास ठाकुर के आंगन में आई हरदास ठाकुर परम युवक परम सुंदर ये युवती कौन है माया देवी माया देवी ही युक्ति का रूप धारण करके श्री हरिदास ठाकुर के आंगन में आई अंग अंगकांते स्थान पीत वर्ण थे स्वर्ण शनि की कांति और उनके कारण पूरा हरदास ठाकुर का आंगन पीत वर्ण का हो गया है उन देवी के अंग से सुंदर अंग गंध दसों दिशाओं में विकसित हो रही है परम सुंदर पद्मनी नायिका होकर के विराजमान पद्मनी पद्मगंधा जिनके शरीर से पद्म शरी की गंधाए भूषण झणत्कार कर रहे हैं काम चमत्कृत हो रहे हैं और आशिया तुलसी के सही कैल नमस्कार और आकर के उन देवी ने तुलसी को तुलसी महारानी को प्रणाम किया तुलसी परिक्रमा कर गेला गुफा द्वार जी की परिक्रमा देकर के श्री हरदास ठाकुर के दरवाजे के पास में आई दरवाजे के ऊपर आई और हाथ जोड़ करके श्री हरदास ठाकुर उनके चरणों की वंदना की है और द्वार के ऊपर ही बैठ कर के परम मीठे स्वर में बोली बोलना इतना सुंदर जैसे अमृत की धार आ रही हो और कह रहे हैं जगत बंद तुम्हें रूप गुणवान के हरिदास ठाकुर हे ठाकुर तुम जगत के बंद हो सब लोग कितना आदर करते हैं तुम कितने रूपवान हो गुणवान हो आह तोमार संग लाग मोर एथा के प्रयाण मैं तुम्हारे संग के लिए ही यहां आई हूं कृपा करके मुझे आप स्वीकार करें अंगीकार कर करके मुझे अंगीकार करें मेरे ऊपर दया करें दया करे यही साधु स्वभाव है साधुजन जन दिन के ऊपर दया करते हैं ये साधुओं का स्वभाव ही है ऐसा कहकर के वो माया देवी अनेक अनेक प्रकार से हाव भाव उनका प्रकाशन करने लगी उनका दर्शन करके उनके मधुर वचनों को सुनकर के बड़े बड़े मुनियों का भी धैर्य नाश हो जाए यहां पर दिखाना जो चाह रहे हैं वो ये कि श्री हरिनाम के द्वारा जैसे धर्म की रक्षा है वैसे धर्म की रक्षा यदि कोई संयम यम नियम आसन इनके द्वारा करना चाहे तो नहीं हो सकती है हरनाम भक्त को पाप कर्म से बचाते हैं कभी अभ्यास के कारण कभी फिसलन भी हो जाती है, तो जल्दी से उसको बचा करके पुनः भक्त मार्ग में लगाते हैं तो ये हरनाम की अपनी महिमाएं हरनाम जैसे रक्षा करने वाले हैं वैसे दूसरे यम नियम वे रक्षा करने वाले नहीं है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हरिनाम जीव को बचा लेते हैं उनकी बड़ी कृपा होती है तो यही बल्ले नाना भाव करें प्रकाश ऐसा कहकर के अनेक अनेक प्रकार से वो माया देवी अपने भावों का प्रकाशन कर रही थी मुनि जनों का भी धैर्य नाश हो जाए ऐसे भावों को दिखा रही थी पंत श्री हरिदास निर्विकार हरिदास गंभीर आशय अत्यंत निर्विकार हैं उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है उनका आशय माने मन अत्यंत गंभीर है बलित लागल होइला हो सदय दया करते हुए श्री हरिदास कहने लगे कि संसान आमय संकीर्तन ए महायज्ञ मन ने तार दीक्षित आमे हॉय प्रतिदिन बोल मैंने एक नियम लिया हुआ है कि संख्या नाम संख्याम संकीर्तन कि मैं संख्या पूर्वक संख्यापूर्वक नाम संकीर्तन करूंगा ये यही महायज्ञ मन पूर्वक संख्यापूर्वक नाम लेना ये महायज्ञ है ऐसा मन में मान करके मैंने इस पूर्वक कीर्तन में मैंने नियम ग्रहण किया है नियम के बहाने भजन बन जाता है इसे नियम जरूर लेना चाहिए नियम नहीं होगा तो फिर भजन नहीं बनेगा इससे नियम के बहाने कहीं ना कहीं भजन बन जाता है तो तहाते दीक्षता में प्रतिदिन प्रति ये नियम लेकर के बैठता हूं कि आज मुझे तीन लाख जब करने हैं ये संक नियम लेकर के मैं बैठता यावत कीर्तन समाप्ति ना करे अन्य काम जब तक कीर्तन की समाप्ति नहीं होगी तब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा कीर्तन समाप्ति हिले हर दीक्षा विश्राम जब मेरे कीर्तन की समाप्ति हो जाएगी तो दीक्षा का विश्राम हो जाता है तुम द्वार पर बैठो द्वार की किनार की बैठ कर के मैं जो नाम संकीर्तन कर रहा हूं उसको तुम सुनती रहो नाम समाप्त तो हिले करीब तुम्हार तो प्रति प्रीत आचरण मेरा नाम पूर्ति हो जाएगी तो मैं तुम्हारे प्रेम का तुम्हारा तुमको आनंद हो ऐसा आचरण करूंगा तुम्हारी प्रीति का आचरण करूंगा ऐसा कहकर के कर कि श्री हरिदास नाम संकीर्तन में लग गए पर तुम मन में उद्वेग नहीं है कि अरे किसी से मिलना है किसी से मिलना ऐसा उद्वेग नहीं है सही नारी बसे कौन नाम श्रवण वो नारी बैठकर के नाम श्रवण कर रही है हरदास आनंद से कीर्तन कर रहे हैं वो नाम श्रवण कर रही है, कर है। कीर्तन करते करते प्रातःकाल हो गई प्रातःकाल देख करके वो नारी उठ करके चल दी वहां से ऐसे उस नारी ने माने माया देवी ने ही तीन दिन तक हरदास के पास में आगमन किया और नाना भाव देखाए याते ब्रह्मार हरि मन वे ऐसे भावों को दिखा रही है जिनके कारण ब्रह्मा का मन भी हरण कर लिया जाए ब्रह्मा का मन भी चोरा लिया जाए ऐसे हाव भावों को वे प्रकट कर रही हैं परंतु श्री हरिदास कृष्ण नामाविष्ट विष्ट श्री कृष्ण नामा होकर के विराजमान हैं अरण्य रोदित हर स्त्री भावे प्रकाश तो सदा कृष्ण नाम में इनका रहना है और स्त्री के द्वारा जो भावों का प्रकाशन किया गया वह केवल अरण्य रोदन मात्र हो गया अरण्य रोदन एक कहावत है जंगल में रोना तो जैसे कोई जंगल में रोए तो कोई सुनने वाला नहीं है इसी प्रकार उस स्त्री ने जो अपने हाव भावों को दिखा करके हरदास ठाकुर को मोहित करना चाहिए उसका वो सारा प्रयास अरण्य रोदन के समान अर्थात व्यर्थ हो गया उसके उन प्रयास का कोई भी फल उसको नहीं मिल रहा है तीसरे दिन जब रात्रि व्यतीत हो गई उस समय श्री ठाकुर हरिदास उनसे वो नारी कहने लगी कि तीन दिन बंचिला आमी कौड़ी आश्वासन रात्रि दिन नहीं तुम्हार नाम समापन वो एक तीन दिन यहां पर रह कर के मैंने तुमने मेरा वंचन किया है तीन दिन तक मैं यहां रही, बैठी रही तुम्हारे वचन के ऊपर आश्वासन लेकर के कि हाँ तुम मुझसे मिलोगे परंतु मैं जानती हूं अब मुझे पता लग गया कि रात्रि दिन तुम्हारे नाम का कभी भी समापन नहीं है श्री नाम तुम्हारी जिह्वा के ऊपर अपने आप प्रकट हो रहे हैं अत श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय ही सेवोन्के जिह्वाद स्वयं श्री कृष्ण नाम यह इंद्रिय के द्वारा लेने की वस्तु नहीं है वह तो मूल रूप में कृपा करके उदित होगी तो शुरू शुरू में तो इंद्रिय के द्वारा लिया जाएगा पांत नाम का जब सिद्ध रूप होता है तब नाम स्वयं जिह्वा के ऊपर अवतरित हो तो नाम के दो स्वरूप हैं एक है साधन रूप और दूसरा है नाम का सिद्ध स्वरूप नाम का सिद्ध स्वरूप तब मानना चाहिए जब नाम अपने आप जिह्वा के ऊपर स्फुरित हो हम ले रहे हैं इसका मतलब है कृष्ण साध्या भवे साध्य भावा साधना विदा इंद्रियों के द्वारा अभी साधन किया जा रहा है अभी हम साधन की स्थिति में हैं, परंतु नाम जब सिद्ध हो जाएंगे उस समय श्री नित्य सिद्ध भाव से, से प्राकट्यम हृदय साध्यता नाम नित्य सिद्ध है परंतु वे अपने आप प्रकट हों उसको हम कहेंगे साध्य स्वरूप तो नाम के दो स्वरूप हैं एक स्वरूप है उनका साधन स्वरूप साधन स्वरूप में नाम लिया ही जाएगा वहां पर तो अपना प्रयास होगा और अपने प्रयास से जरूर रहना चाहिए यदि तो उसमें भी कृपा है पंथ कहीं ना कहीं अपना प्रयास रहेगा पंथ जब नाम सिद्ध रूप में प्रकट होंगे कृपा करेंगे तब अपने आप जिह्वा के ऊपर वे प्रकट होंगे तो नाम के दोनों स्वरूप हो गए नाम लग जाए उसका नाम है सिद्ध स्वरूप नाम को प्राप्त किया जाए प्रयास किया जाए उसका नाम है साधन भक्ति साधन भक्ति में निच का प्रयास रहेगा सिद्ध रूप में प्रेम जब उदय हुआ है तो प्रेम के अनुभाव के रूप में प्रेम के रिएक्शन के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में श्री हरिनाम या तो विरह में आह के रूप में या मिलन में शीतकार के रूप में श्री हरिनाम जुहा के ऊपर प्रकट होंगे इसलिए भजन को तब मांगना चाहिए जब भजन लग जाए जब भजन किया जा रहा है तो अभी सिद्ध रूप नहीं आया है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि श्री हरदास ठाकुर उनके लिए श्री माया देवी कह रही हैं कि माया देवी के हरदास ठाकुर रात्र दिन नहीं तो तोमार नाम समापन रात्रि दिन भी तुम्हारे नाम का समापन नहीं होता है क्योंकि नाम तुम्हारी जुवा के ऊपर अपने आप ही प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में जो बेराई या प्रेम है उस बेराई प्रेम में वह आह या आनंद के शीतकाल रूप में श्री हरिनाम अपने आप प्रकट हो रहे हैं हरदास ठाकुर कहे आम ही करे नियम करिए केमन छोड़े बोले अरे मैं क्या करूं नियम ले लिया है अब नियम को छोड़ना तो ठीक नहीं है अपराध लगेगा इसलिए नियम को बीच में छोड़ नहीं सकता हूं उसको कैसे मैं पूरा करूं तबे नारी कहे तारे कौरी नमस्कार उस समय नारी सुंदरी जो थी उन्होंने हरदास ठाकुर को प्रणाम किया और अंत में कह दिया कि आमी माया तो माया आइलाम परीक्षा तो मैं देवी हूँ और मैं परीक्षा करने के लिए आपकी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आई थी मैं माया हूँ और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आई पांतो नाम के द्वारा जैसे माया की निवृत्ति होती है वैसी यम नियम साधन और ज्ञान इनके द्वारा नहीं होती है क्योंकि एकादश संस्कंद में कहा कि कैवल्यम सात्विकम ज्ञान एकादश संस्कंद के ठाकुर जी के वचन है उद्धव जी को उपदेश देते हुए कि कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पकम मतम तामसम प्राकृतम ज्ञानम निर्गुणम मदपाश्रय ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है केवल मात्र वही एकमात्र सत्य है इस ज्ञान को सात्विक कहा गया कैवल्य का जो ज्ञान है कि दे नानास्तिक ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है इस कैवल्य ज्ञान को सात्विक कहा गया सात्विक क्यों कहा गया बोले सत्वात संजाय सत्वम यदि निष्काम कर्म करके भगवान को समर्पित किया गया है निष्काम कर्म किया गया है तो निष्काम कर्म को कहेंगे सात्विक सात्विक कर्म से जो वस्तु उत्पन्न हो वो भी सात्विक कहलाएगी तो निष्काम कर्म योग करने पर चित्त की शुद्धि होती है चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई निष्काम कर्म का नाम है सात्विक सात्विक से उत्पन्न होने के कारण ज्ञान भी सात्विक कहलाया के, सत्व के, के द्वारा सत्व ही उत्पन्न होगा निष्काम कर्म योग का नाम है सात्विक सात्विक से ज्ञान की प्राप्ति होती है इसलिए ज्ञान भी हुआ सात्विक जबकि भक्ति सात्विक नहीं है भक्ति निर्गुण मदपाश्रयम ठाकुर जी के वचन है कि मेरी आराधना करना या है निर्गुण इसलिए निर्गुण के द्वारा माया की निवृत्ति होगी सात्विक के द्वारा सत्युमी तो माया का ही एक अंग है माया का एक अंग होने के कारण माया की निवृत्ति नहीं होती है जबकि ज्ञान चिन्ह में भक्ति चिन्ह में है ज्ञान सात्विक है भक्ति चिन्ह है इसलिए भक्ति करने पर नाम ग्रहण करने पर त्रुगुणात्मक जगत की निवृत्ति होगी सात्विक ज्ञान करने पर त्रिगुणात्मक जगत केवल स्थगित होगा फिर से माया का प्रभाव होने के कारण जीव माया के बंधन में आ सकता है ठीक है रस्सी के ऊपर पैर पड़ा कोई कह रहा और सौंप किसी ने तुरंत तो ही मोमबत्ती जला करके दिखाई क्या अरे ये रस्सी है सर्प नहीं है ज्ञानोपदेश देने पर किसी के कहने पर उसका अज्ञान दूर हो गया भाई दूर हो जाएगा पर हमेशा के लिए भाई दूर नहीं होगा फिर से भी कभी अंधेरे में झुटपुटे में यदि उसका पैर पड़ गया तो फिर से उसे भ्रम की प्राप्ति हो सकती है जबकि हरिनाम ग्रहण करने से भगवान नाम को ग्रहण करने से नाम क्योंकि चिन्हय है इसलिए चिन्हय होने से माया की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती है इसलिए एक ज्ञानी भी संसार की निवृत्ति करने के कारण के लिए केवल ज्ञान के भरोसे नहीं रहता है वह भी हर नाम का आश्रय ग्रहण करता है साक्षम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च में पंच पर्व विद्यासा विद्या के भी पांच पर्व हैं साक्षम एक ज्ञानी सांख्य को अपनाता है कि देह अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है मैं देह नहीं हूं मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं योग्य सांख्य पुरुष अलग है प्रकृति अलग है देह अलग है उपाधि और मैं जीवात्मा अलग हूं योग्य सांख्य योग का तात्पर्य है चित्तवृत्ति का निरोध विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को रोकने का भी प्रयास करता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इनके द्वारा सांख्यं वो यम के द्वारा अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में करना चाहता है नियम के द्वारा वो कर्म इंद्रियों को में करता है आसन के द्वारा स्थूल शरीर को वो वश में करता है प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों में शक्ति देने वाली जो प्राण शक्ति है उसको में करता है प्रत्याहार के द्वारा विषयों में उसकी जो प्रति जा रही है विषयों से अपनी प्रवृति को एक ज्ञानी लौटाता है धारणा के द्वारा पहले ब्रह्म का सब वस्तुओं में ध्यान करता है सामान्यकार उसका नाम है धारणा ध्यान का तात्पर्य है कि एक एक वस्तु में वह कहीं ब्रह्म स्वरूप का ही ध्यान करता है जैसे एक चित्र को सामान्य रूप में देखा पूरे चित्र को देखा एडवन ग्रांस वो हो गया धारणा ध्यान में चित्र की एक एक बारीक एक एक पत्ती उसको ध्यान से देखा जा रहा है वो हो गया ध्यान और समाधि का तात्पर्य है कि उस वस्तु के अलावा और कोई दूसरी वस्तु का विचार ही नहीं रहे अन्य अनुसंधान त्याग करके जब एक वस्तु में चित्त लग जाए उसका नाम है समाधि तो समाधि के द्वारा उसका ब्रह्म में ध्यान लग गया परंतु तो ध्यान लगने के बाद में भी माया इतनी बलवान है कि कभी बड़े बड़े ज्ञानियों की ज्ञान साधना उनकी योग साधना एक रंभा एक उर्वशी एक मैनका की एक मुस्कान पर दिखती हुई दिखती है इसलिए माया के बीच में रहने पर भी माया प्रभावित न करे इसके लिए एक ज्ञानी को सांश वैराग्य इनके साथ में तप भी लेना पड़ेगा तप का तात्पर्य है अरे इंद्रियों मैं तुमको तपा करके दंड दूंगा तप का तात्पर्य है दंड देना इंद्रियों को तपाना जैसे सोने के ऊपर मैल आ गया है तो अग्नि में उसको तपा करके जैसे मैल को जला दिया जाए ऐसे ही व्रत करके तप करके प्राणायाम करके अपनी इंद्रियों को रोकना विषयों की ओर जाने से वो हो गया तप परंतु इनसे भी काम नहीं चलेगा माया तो बलवान है जीव है अणु इसलिए माया जीव को तो मोहित कर सकती है जैसे जादूगर का जादू वह दर्शक की दृष्टि का तो बंधन करता है पंत जादूगर की दृष्टि का बंधन नहीं करता है ऐसे भगवान की माया अणु जीव को तो मोहित कर सकती है पंत भगवान की माया विभू जादूगर स्वामी भगवान को मोहित करने में समर्थ नहीं है तो जादूगर की का जादू जैसे दर्शक की दृष्टि का बाधन करता है परतु जादूगर की दृष्टि को बाधित नहीं करता है इसी प्रकार भगवान की माया भगवान को बाधित नहीं कर सकती है तो माया इतनी बलवान है कि वह जीव के संपर्क में जैसे ही आएगी वह अपने प्रभाव से जीव को मोहित करने लगेगी जैसे हल्दी के संपर्क में यदि चूना आएगा लाइम आएगा तो हल्दी के रंग को वह लाल कर देगा इसी प्रकार माया जब भी जीव के संपर्क में आती है तो जीव को देहाध्यास प्राप्त करा देती है परंतु माया को नृत्य करने का यदि कोई उपाय है तो माया को नृत्य करने का उपाय फिर चिन्ह में कोई वस्तु होनी चाहिए वो चिन्ह में वस्तु कौन सी है बोले वो बो है हरिनाम इसलिए ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होती है एक ज्ञानी को भी पांचवें साधन के रूप में भक्ति को अपनाना पड़ता है सांश योग वैराग्य तप उसे चारों साधनों का प्रयोग करके अपने सारे घोड़े खोल ली परंतु माया पूरी तरह से नृत्य नहीं हुई तब उसे पांचवी वस्तु को अपनाना पड़ेगा भक्ति के द्वारा माया की निवृत्ति होगी ठीक है एक बार मोमबत्ती लाकर के किसी ने उपदेश दे दिया कि ये रस्सी है सांप नहीं है अज्ञान दूर हो गया परंतु तो दोबारा भी तो अज्ञान आ सकता है पूरी तरह से अज्ञान की निवृत्ति होगी कब जबकि भक्ति का आश्रय एकमात्र लिया जाएगा तो भक्ति ही मुख्य वस्तु होकर के बिराजमान इसलिए नियम को नहीं छोड़ना चाहिए साधक के लिए भी एक कर्तव्य ज्ञानी के लिए भी कर्तव्य हो गया भक्ति के लिए भी एक कर्तव्य हो गया कि नियम कराह केवन छाणित नियम किया है तो नियम को मैं छोड़ूंगा नहीं नियम को कैसे छोड़ू इसलिए नियमाग्रह श्री उपदेश में भगवान कह रहे हैं श्री रुगोस्वामी जी कह रहे हैं के अत्याहारो प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघ लौलशिर भक्ति बिना छह चीजों से भक्ति नष्ट हो जाती है अत्याहार अत्याहार का तात्पर्य है विषयों का जीवन यात्रा के लिए जितना जरूरी है उतना तो विषयों का सेवन किया जाएगा उससे ज्यादा किया जाएगा तो उसका नाम है अत्याहार आहार का तात्पर्य केवल आहार नहीं है आहार का तात्पर्य है शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही सारी इंद्रियों के आहार हैं परंतु जितनी जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है उतना तो इनका सेवन किया जाएगा उससे ज्यादा सेवन किया जाएगा तो वो हो जाएगा अति आहार ज्यादा आहार अति आहार अत्याहार का त्याग करें तो प्रयास मैं अपने प्रयास से प्राप्त कर लूंगा यह भी गलती है ता मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा मेरा प्रयास भी होना चाहिए परंतु ठाकुर की कृपा भी होनी चाहिए कृपा होगी तो मेरा प्रयास फलीभूत होगा तो दूसरी चीज है अपना प्रयास करते रहना है परंतु प्रयास का भरोसा नहीं करना कृपा का भरोसा करना है कि मेरे प्रयास कृपा के द्वारा ही फलीभूत होंगे अत्याहारो प्रयास प्रजल्प प्रजल्प का तात्पर्य है कि गपी फालतू तो की गप्पाबाजी नहीं जो विषय है उस विषय का प्रतिपादन होना चाहिए कृष्ण कथा कह रहे हैं सेठ सेड़ सेठ आदमी की कथा कह रहे हैं चूहनी की कथा कह रहे हैं मनोरंजन कर रहे हैं ये नहीं तात्पर्य है कि जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करने वाली बात होनी चाहिए और नियमाग्रह नियम के बहाने भा, ही भजन बनेगा इसलिए नियम का आग्रह रखना जनसंघ से ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी करेगा तो लाल पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में रहेगा फिर अपना भजन नहीं कर पाएगा जनसंघ का त्याग करे भीड़भाड़ का त्याग करे एक का अकेला दो का मेला और तीन का फिर झमेला हो जाए इसलिए सत्संग करने के लिए जहां जरूरत है वहां पर तो जनसंघ तो चिंतन करने श्रवण करने में की जरूरत है कीर्तन करने में भीड़ की जरूरत है परंतु स्मरण में भीड़ की जरूरत नहीं है स्मरण एकांत में हो श्रवन कीर्तन स्मरण यद्य पे रागान जो भक्ति है राग भक्ति वह यौथी की उपासना की वस्तु है उसमें सिद्ध कुंज मंदिर में ये जो दासी सेवा करेगी वो भी अपने यूथ के भीतर करेगी परंतु उस यूथ की भावना को धारण करने के लिए साधक को कहीं ना कहीं एकांत में एकांत की आवश्यकता होगी इसलिए स्मरण भक्ति एकांत में बनेगी इसलिए स्मरण भक्ति को बनाने के लिए कहीं ना कहीं शांति भी चाहिए अन्यथा ज्यादा जनसंघ होने पर कहीं आपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप एकांत का उसकी रक्षा करनी चाहिए तो अत्याष्यो प्रजलग्रह जनसंघर्ष और लोभ जो है उसको भी कहीं कहीं छोड़ना चाहिए कृष्ण भक्ति का लोभ तो बढ़े और दूसरी वस्तुओं का लोभ कहीं त्याग हो ये छह वस्तुएं भक्ति में बाधक डालने वाली हो जाती है इसलिए श्री भागवत भक्ति वह मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है भगवत भक्ति के द्वारा जैसे संसार की निवृत्ति होती है ऐसे सात्विक ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होती है उसको धारण कर तो कह रहे हैं माया देवी क्या आमी माया करिते ते परीक्षत नीक्षा तुम्हार में तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आई परतु ब्रह्माद जीवर आमी सवार मोहिल मैंने ब्रह्मा परंत तो सबको भी मोहित कर लिया एक लाख तुम्हारे आमी मोहित नारियल परंतु आज ऐसा व्यक्ति मिला मुझे तुम जैसा कि मैं तुमको मोहित नहीं कर सकी नहीं तो मैं ये समझती थी कि मैं बहुत बड़ी हूं परंतु ऊंट जब पहाड़ के नीचे आया तब वो समझता है कि मैं सबसे बड़ा नहीं हूं ऐसे माया कह रही है कि मैं भी आज समझ पाई कि मैं सबसे बड़ी बड़ी नहीं हूं भक्तों से बड़ी मैं नहीं हूं भक्त मुझे भी जीत लेते हैं महाभागवत तोमार दर्शन है तोमार कीर्तन नाम श्रवण तोमार कीर्तन कृष्ण नाम श्रवण आप महाभागवत हो आपका मैंने दर्शन किया आपका कीर्तन कृष्ण नाम इनका श्रवण किया श्रवण करने से भी मैं कृतकृत्य हो गई मेरा चित्त शुद्ध हो गया है कृष्ण नाम लेने से तुम्हारे पास में बैठकर के मैंने कृष्ण नाम लिया कृष्ण नाम उपदेश कृपा कर मोहते कृपा करके मुझे कृष्ण नाम का उपदेश दो श्री चैतन्य अवतार वो प्रेम की वन्य को बहाने वाला है सब जीव प्रेम में डूब रहे हैं बंदियार ये ना भासे से जीव छा ऐसी नदी बह रही है और बहती हुई नदी में कोई गोता नहीं लगाए तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति वास्तव में छा रही है राख के समान है कोट कल्पे कभूतार नाक निस्तार जो सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है उसका लाभ अवश्य ही उतार ले लेना चाहिए ऐसा जो नहीं करता है वो वास्तव में बड़ा अज्ञानी है अमी पूर्वे राम नाम पायच शिव हईते श्री माया देवी कह रही हैं कि पहले मुझे राम नाम की प्राप्ति मेरे स्वामी भगवान शिव के द्वारा हुई शिव शक्ति इनका जोड़ा है तो श्री शिवजी ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया था मेरे स्वामी ने पति ने राम नाम का मुझे उपदेश दिया था पंथ कृष्ण नाम पारक हय प्रेम दान पंथ कृष्ण नाम पारक है श्री भविष्य ब्रह्म पुराण में निरूपण किया गया कि श्री कृष्ण नाम जो है वो है पारक श्री नाम राम नाम वो है तारक तारक का जायते मुक्ति ही हरिभक्ति पारक तारक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है परंतु पारक मंत्र के द्वारा हर भक्ति की प्राप्ति होती है सो कृष्ण नाम देहो सेवा कर मोर धन्य अब मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर दो जिससे मैं धन्य हो जाऊं हमारे भाषा है ये छे प्रेम वन्य जिससे मैं भी इस प्रेम वन्य में प्रेम की नदी में भाषा मन डूब जाऊं मुझे कृष्ण नाम प्रदान करो कृष्ण नाम के द्वारा मैं प्रेम की नदी में डूब जाऊं ये कृष्ण नाम का मुख्य फल जो प्रसंग चल रहा है वो वही है कि नामा भाष के द्वारा पाप की निवृत्ति माभाष के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पंथ प्रेम प्राप्ति करनी है तो प्रेम प्राप्ति करने इसके लिए श्री कृष्ण नाम के द्वारा स्वरूप प्राप्त होकर के भगवान की सेवा सुख युगल सरकार का सेवा सुख प्राप्त होगा राम मंत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तारक मंत्र है पंथ कृष्ण नाम पारक मंत्र हैं तो मुझे प्रेम की नदी में डूबो दो ऐसा कहकर के श्री हरदास ठाकुर के चरणों की उसने वंदना की और हरदास उस समय ये कह रहे हैं कि तुम कृष्ण नाम संकीर्तन करो और यहाँ पर फिर उसी कृष्ण नाम की जो महिमा है राम नाम की भी अपेक्षा कृष्ण नाम की महिमा उस कृष्ण नाम की महिमा का फिर श्री हरदास ठाकुर ने विशेष रूप से वर्णन किया के राम नाम तारक होकर के विराजमान है और श्री कृष्ण नाम वे पारक होकर के विराजमान है तारक का मतलब है दुख की निवृत्ति होना और सच्चित आनंद रूप जीव को प्राप्त हो जाए परंतु पारक का तात्पर्य है कि संसार दुख की भी निवृत्ति सच्चित आनंद रूप की भी प्राप्ति और श्री कृष्ण सेवा सुख की भी प्राप्ति तो सेवा सुख की प्राप्ति करने के लिए कृष्ण नाम जैसे महत्वपूर्ण है वैसे कोई दूसरा नहीं है और उनमें भी श्री कृष्ण नामात्मक जो युगल मंत्र है अपूर्ण महिमा है महामंत्र की अपूर्ण महिमा होकर के विराजमान के नाम नाम बकार बौद्धा निर्सर्वशक्ति सत्रो तो नियमित स्मरण कालो एतादृशी तब कृपा भगवान हां दिश मेहा जन अब रा पर आगे श्री कृष्ण नाम उस कृष्ण नाम मंत्री की मेहमा का ये विवरण यहाँ पर आगे प्रदान किया जाएगा भोलबंदा बंदिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर हरिव जय जय श्री राधे